का अभ्यास का आधार पर है बिना अभ्यास के नहीं होता कुछ आटा गुनने का भी अभ्यास है तो गून सकते रोटी बनाने का भी अभ्यास है तो बना सकते ऐसे ही इस संसार से तरने का अभ्यास करना पड़ता जब का अभ्यास है तो माला घूमते से साक्षी होने का अभ्यास हो सुख दुख के प्रसंग में उनसे पृथक होने का अभ्यास आ जाए चित्त के विचार चित्त के दोषों के समय अपने निर्दोषता का याद अभ्यास आ जाए चित्त के दोष शांत होने लगे, जो जो, जो ज्ञान की तरफ बढ़ता जाएगा त्यों दोष नाश होने लगे दोष अज्ञान से होते हैं ना दोष सब अज्ञान से होते हैं आत्मज्ञान का अभ्यास से दोष दूर होने लगेंगे योग के अभ्यास से भी चित्त के दोष दूर होने लगेंगे जितना आदमी दुखी सुखी होता है उतना उसके अभ्यास की कमजोरी है जितना आदमी भय भीख रहता है मृत्यु का भय है मौत आ जाए और डर लगता है तो समझो अभ्यास की कमी है हमारा आत्मा को जानने की आत्मदेव को नहीं जाना उसीलिए मौत का भय आत्मदेव को जान लिया तो मौत तो उसकी होती नहीं और शरीर को डरा डरा के रखो तभी भी हो तो एक दिन तो मरेगा घब्राह्मण होती है तो अविद्या है अज्ञान है आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ आत्मा का ज्ञान के लिए अभ्यास है बिना अभ्यास के कोई चीज सिद्ध नहीं होती वो अभ्यास में वैराग चाहिए वैराग्य नहीं है तो आदमी जो भी काम करेगा सेवा करेगा तो भी स्वामी को भोगी बनाए वैराग्य नहीं न और, और और और बिना अभ्यास और वैराग्य के ज्ञान जमता नहीं टिकता नहीं अभ्यास न कौनते वैरागण गृह के ऐसा वैराग हो कि अपने देश से भी वैराग हो जाए एक दिन छोड़ना है उसको अभिषेक अपना नहीं माना संसार का माना उसको तंदुरुस्त रखा ठीक है उपयोग करने के लिए है संसार का महापुरुषों की युक्ति समझ के अपने चित्त को शांत कर देते इनको तत्व ज्ञान में फिर देरी नहीं लगती बुद्धिमानों को राग और, और द्वेष से बुद्धि दुर्बल हो जाती है। राग द्वेष जितना कम होगा उतना बुद्धि बढ़िया होगी एक चितेरे ने बस क्लास चित्र बनाया छह महीना तक बनाया पूरी कारीगरी लगाई अपने जाके अपने मास्टर को तो दिखाया गुरु को गुरु ने कहा वाह ऐसा तो मैं भी नहीं बना सका वो रोने लगा लड़का बोले क्यों रोता है नहीं जब अब मेरे कृत्य से कमी कोई नहीं निकालेगा तो मैं आगे कैसे बढ़ू मेरे कृत्य से कमी नहीं निकलेगी तो मैं आगे कैसे बढ़ू कृत्य प्रकृति में होता है ना प्रकृति अपूर्ण है कोई कृत्य पूर्ण होता नहीं तो कृत्य करने वाला पूर्ण कैसे ब्राह्मण का पुत्र था पढ़ने गया काशी पढ़ के लौटा पता चल गया को आ रहा है काशी शास्त्रीय पढ़ के आया वहां से तो लोगों ने स्वागत करा गुरुकुल में अरे फर्स्ट नंबर आया है बड़ा विद्वान है आदर सत्कार से लोगों ने विदा दी वो तो जरा खुमकी रहती है अंदर में आया तो पिता को पता चला आ गया वो जान के उसकी मां के साथ बात कर रहे हैं तेरा छोकरा आज आएगा लेकिन मैंने जैसा चाहा ऐसा तो नहीं बना शास्त्री की पदवी लेके आएगा मैंने उसके बारे में सुना ऐसा कोई खास तरक्की नहीं किया मैंने जांच लगवाई है ऐसा कोई लड़का सुन रहा है वो जो यूं था ठूस बोला शास्त्री पढ़ा था क्या पढ़ा मेरा बेटा होके शास्त्री पढ़ा <laughs> मैं तो उम्मीद रखता था कि कहां का कहां पहुंचे उसको लगा कि मैं लड़का को लगा कि मैं तो पढ़ने का निपटा के आ रहा था लेकिन अभी बाकी है बाकी एक आध दिन रात के पास घर में आगे लेके गया और पढ़ा आ गया आचार्य हो गया शास्त्रों के कोटेशन बढ़िया बढ़िया श्लोक तत्वज्ञान के श्लोक कंठस्थ कर लिए आया मैं समझा था कि विद्वान होगा आत्मरामी होगा लेकिन ये तो पंडित हुआ खाली सिर खपाओ 16 साल हमारे व्यक्त गए ऐसे तो नहीं पढ़ता था अच्छा अब पढ़ाता क्या खाली विद्वान होने की भ्रांति ले आया अपनी खोपड़ी में और क्या करा शुक्र को वह था आचार्य तक पढ़ा महा काशी में फर्स्ट आया हूं अब मेरे बाप को तो छिखड़ी नहीं ले रहे उपनिषदों का ज्ञान नहीं जिसको आत्मा, अनात्मा का ज्ञान नहीं जीव ब्रम्ह की एकता का ज्ञान नहीं वो तो अज्ञान में ही पढ़ा प्रकृति में ही पढ़ा प्रकृति जड़ है जड़ प्रकृति का ही खोपड़ी में विस्तार करा और क्या करा लड़का फिर गया लेकिन गया तो विद्वानों के पास और जो कुछ था जड़ चेतन का प्रकृति पुरुष का विवेक जीव ब्रह्म का विवेक ये सब न्याय शास्त्र तर्क शास्त्र आकाश के जो गुण है नित्य नित्य, शब्द गुण कमाकाशम सद्विधा नित्या, नित्या, नित्या नित्य कारण रूपा नित्य कार्य रूपा इस प्रकार के जो कुछ प्रक्रियाएं ऐसी सिद्धांत वो सब खोपड़ी में भर के आए आ रहा था जो घर में प्रवेश करे तो ही उसकी मां के आगे पिता ने इसकी निंदा करना चालू कर बार बार गया लेकिन वही ही गधे का गधा होके लौटा इसको लगा कि मैं इतने लोगों को शास्त्रार्थ में परास्त करके आया हूँ और मेरे को कहते गदा, ये कोई बाप है ऐसे बाप का तो गला दबाना चाहिए पैर क्या छूना ऐसा इसके मन में विचार आ गया इतने में उसकी माँ कहती है लड़के की कि आप वो जब आने को होता है और वो जो भी आपके आगे अपनी विद्या की बात करता है तो आप उसको तुच्छ साबित करते हो मेरे आगे फिर रोके जाता है निराश होके जाता है कुछ बोले नहीं क्योंकि लड़का सुन रहा फिर रोके गांव में इधर उधर गया फिर वो माई ने दोहराई बात अब पिता को पता नहीं कि बेटा गांव में से घूम के आया है दरवाजे के किनारे खड़ा है चुपके। के मां कहा तुम जब आता है उसको डांटते हो जब आता है उसको फटकारते हो बेचारा उदास हो जाता है निराश हो जाता है अपना ऐसा लड़का है पंडित ने कहा तू मूर्ख है तू उसको क्या जानती मैं जानता हूं ये ऐसा तो लाखों में किसी के घर ऐसा बच्चा पैदा हुआ ऐसा है बोले तब ऐसा है तो फिर उसको क्यों फटका है? बोले वो ऐसा उसको नहीं करूं तो इतने तक पहुंचता भी नहीं मेरे को और इसको ऊपर उठाना है वो लड़का सुन गया अरे बाप के मन में अंदर में तो महान बनाने का भाव है और बाहर से बोलते तू कुछ नहीं तू कुछ नहीं इतना कराते क्या कुछ नहीं और मैं ऐसे बाप को प्रणाम करने में भी हिचक चाहता हूं। उससे रहा नहीं गया दौड़ा दौड़ा है गिर पड़ा जैसे सूखा बांस गिरता है पिताजी माफ करो माफ करो मैं आपकी महानता को नहीं समझ पाया मैं मूर्ख था वास्तव में मैं मूर्ख था आप कितना मेरे को ऊंचा उठाया है अगर आप ऐसे नहीं हर समय पढ़ के आता काशी से और आप बोलते है क्या पढ़े इतने में इससे तो फलाना का लड़का इतना ऊंचा पड़ गया फलाना पड़ गया तो मेरे को रहता था कि मैं होके दिखाऊं, होके दिखाऊं। तो ये आपकी कृपा से मैं इतना तक पहुंचा लेकिन एक बार मेरे मन में भी आ गया कि मेरे पिता सदा मेरे को डांटते थे ऐसे पिता का तो गला दबाना चाहिए, ऐसा मेरे मन में पाप आ गया अब उसका प्रायश्चित क्या है बोले तो भाई प्रायश्चित तो गुरु या माता पिता उसके प्रति चित्त में जब विद्रोह आता है तो ऐसे पुत्र या शिष्य को धान की भूसी में जल मरना चाहिए शास्त्रीय विधान रही हमको संस्कृत के पंडित जी ने कथा सुना लड़का कोई बात घुस गए वो धान में प्रायश्चित करके देते इतना उसका फिर महिमा पता चला पिता का कहने का तात्पर्य जो ऊंचा उठाना चाहते है हम तो ऑफिसों में इधर उधर होता है ना तो क्या तुमने बढ़िया बढ़िया क्या लिखा है तुम्हारा हिसाब बढ़िया अपडेट कौन सा है ऐसा थोड़े ऑडिटर देखेगा गलती कहाँ है ऑडिट का मतलब है गलती कहां है कमी क्या है वैसे अपने जीवन में जो कमी है उसको देखो दिखेगी तब जब तुम्हारे से दूर होगी अब तुम देखोगे नहीं तो तुम्हारे में बैठ जाएगी तुम, तुम देखोगे तो तुम्हारे से दूर हो जाएगी दूर होगी तभी दिखेगी तो फिर अपने में मानो नहीं उसको ये मेरे में नहीं है ये जो कमी दिख रही मेरे में नहीं ये चित्त में है चित्त का मैं दृष्टा हूं साक्षी हूं ओम आनंद आप इस प्रकार का अभ्यास बनाओ कमियां भी निकलती जाएगी आत्मज्ञान भी होता जाएगा। युक्ति है जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक दृष्टि का भी वाणी का कान का संयम करना चाहिए चित्त से ब्रह्मचर्य के विरुद्ध कोई पूर्णा उठा तो उसी वक्त पतन होना शुरू हो जाता है तन का मन का तो एकांत में भगवान को गुरु को प्रार्थना करना चाहिए रोना चाहिए कि मैं ऐसा भागा हो रहा हूं मेरे चित्त में ऐसे दोष हो रहे हैं हृदयपूर्वक जब तक प्राश्चित या प्रार्थना नहीं होती तब तक भीतर से दोष निकलते कि नहीं गुरु या पिता दोष निकालने को करे लेकिन आदमी स्वयं जब तक उसमें डरता नहीं अपने दोष निकालने तब तक गुरु और पिता का भी उपदेश सौ टका फायदा नहीं करता हम लोग दोष छुपाते हैं दोष को पोषते हैं हम लोग दोष को छुपावे नहीं दोष को पोषे नहीं दोष दोषों से पृथक ब्रह्म परमात्मा निर्दोष है हम भी पृथक होंगे तो निर्दोष होंगे और उसमें उनको छुपाएंगे तो अपने में भरेंगे कोई चीज छुपाने के लिए क्या करना पड़ता अपने घर में रखनी पड़ती ना छुपाते तो क्या हो अपने घर में रखते हो ऐसे कोने में रखते हो कि घर में नहीं रहती दिमाग में रह जाती फलानी जी जा क्या वस्तु डांटी गाड़ दिए, दिमाग में ही भर दिए। ऐसे ही दोषों को छुपाने से दोष दिमाग में आ जाते हैं अपने शरीर में तो होते हैं फिर मन शरीर में घुस जाते हैं और भी पक्के छुपाते जाए और करते जाए तो कारण शरीर में घुस जाते हैं और वो कई जन्मों तक भटका वृद्धावस्था आएगी ना कोई थूकेगा भी नहीं जुआनी में भगवान भगवत प्राप्ति कर लिया तो ठीक है नहीं तो बुढ़ापे में तो कोई सामने हमारे देखेगा भी नहीं अगर हम पतन के रास्ते चले तो मरने के बाद फिर पतन के रास्ते चले तो वृक्ष बनेंगे कौन हमारे को प्रणाम करेगा गदा बनेंगे भैंसा बनेंगे सुकर कुकर सुअर बनेंगे तब भी एक जिनको थैंक यू कहते हैं धन्यवाद कहते हैं वो लोग छुड़ाने को आएंगे क्या जिनके साथ हम ममता का विचार व्यवहार रखते हैं वे लोग छुड़ाने को आएंगे जब हम गदा बनेंगे सुअर बनेंगे भैंसा बनेंगे तो बुद्धिमान इशारे से समझ है बुद्धिमान तो को अभ्यास करने में देर नहीं लगती मूर्ख लोग तो फिर बहते रहते हैं उसी बहाव में जो गिरावट के आदत पड़ गए बोले अब हमारा निकलना मुश्किल है नहीं कितना भी गिर गया निकलने को तैयार हो जाए तो निकले अब गिरता चला जाए तो गिरे कठिन भी नहीं है एकदम सुगम है और सुगम नहीं है महाकठिन है महाकठिन उसलिए है कि जो बदलने वाला शरीर है बदलने वाला अंतःकरण है बदलने वाली अवस्थाएं हैं नष्ट होने वाली चीजें हैं उनके साथ चिपक जाते हैं हम इसलिए महाकठिन और जो सब बदलाव को देखता है उस मैं साक्षीपन में स्थित होने का अभ्यास नहीं है इसलिए कठिन लग रहा है ये अभ्यास कर ले तो सरल हो जाए अभ्यास की कमी से ही हम लोग पिछड़ जाते हैं अभ्यास कहीं जंगलों में जाके करना है अमूक जाके करना है जहां आत्म भाव जगाने का वातावरण मिले जहां जगा सको वो जगह अच्छा है और आत्मभाव तो सत्संग में जगेगा आत्मन आत्मदेव की बातें सुनने से ही जगेगा इसीलिए ज्ञानवानों की संगति कं वशिष्ठ जी कहते हैं संगति माना उनके वचन सुनकर फिर वो अपने वचन बना लो उनका अनुभव सुनकर अपना अनुभव बनाओ अरे अभ्यास है शरीर की ऐसे इतनी आवश्यकता ना बढ़ाओ शरीर का इतना परिचय ना बढ़ाओ इतना संसार का व्यवहार ना बढ़ाओ कि परमात्मा देव में जगने का अभ्यास करने का मौका ही न मिले उसे समय बचाकर थोड़ा तो एकांत में बैठकर अभ्यास करो एकांत का जमा हुआ अभ्यास फिर व्यवहार में ले आओ व्यवहार करते करते परिस्थितियां जो आए उसमें साक्षी होने का अभ्यास कर दो महासुगम बड़ा पहलवान था लोगों की नजर में एक बड़ा विशाल भैंसा मोटा उसको उठाता था रोज गांव के लोगों ने कोई साधु को कहा कि अमुक आदमी भैंसा उठाता है आए तो पतला डूबला लेकिन भैंसा बड़ा मोटा तो तिंग उसको उठा लेते वो बड़ा अद्भुत पहलवान जैसा काम करके दिखाता था ये क्या कारण होगा महात्मा ने कहा चलो हम पूछ के बताते हैं देखें। उसे कहा कि भाई तुम इतना बड़ा भीम से भैंसा उठाते हो तो पतले डुबले महाराज ये जब छोटा जन्मा था उस दिन मैंने उसको कंधे पे उठाया, और दूसरे दिन भी उठाया ऐसे मैं रोज इसको उठाता हूं रोज ये बढ़ता गया और मैं उठाता गया तो अभ्यास मेरा बढ़ गया वशिष्ठ जी कहते हैं कि अभ्यास की अभ्यास जिसमें किया वो वस्तु सुगम हो जाती है, बिना अभ्यास के सिद्ध नहीं होता तो आत्मभाव का अभ्यास जगत के मिथ्यात्व का अभ्यास शरीर शरीर की परिस्थिति संसार ये सब बह रहा है बदल रहा है उसको देखने का अभ्यास आ जाए अपने को अपने आप में जगने का अभ्यास विकार आया क्रोध आया के क्रोध आया अरे आ गया क्रोध ऐसा करके भी जग गया तो अब जगने का आदत पड़ जाएगा और तो सब ठीक है ज्ञान भजन ध्यान समझ में तो आता है लेकिन स्वामी जी मन में ये बेईमानी है बेकार नहीं छूटते तो भाई साधक बन के बेईमानी रखना अपने को परमात्मा का बना के फिर बेईमानी रखना सत्संग कोई बेईमानी रखने का तो रास्ता नहीं है बेईमानी छोड़ने का मार्ग है ईश्वर की वस्तुओं को अपनी मानना ही बेईमानी है ईश्वर की वस्तुओं को अपनी मानना ही बेईमानी है बेईमानी छोड़ने का अभ्यास करो तो बेईमानी छूट जाए बस अपनी ना मानो बेईमानी छूट गई ईश्वर की है ईश्वर की वस्तु है तो उसका ठीक सदुपयोग करें अपनी तो इधर उधर हो, हो जाए तो कोई वादा नहीं फालतू हो जाए बिगाड़ो ईश्वर की है भगवान की है। मैंने जब काम करता है ना बड़ी कुशलता से करता है नफा होता है तो फर्म का होता है घाटा होता है तो फर्म का होता है वो करता काम अपने दिलचस्पी से उस मैनेजर का प्रमोशन होता जाता है फर्म के नफे और घाटे से उसको उतना राग द्वेष नहीं होता ऐसे ही शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता से परिस्थितियों की अनुकूलता प्रतिकूलता से अपने को राग द्वेष नहीं होना चाहिए शरीर एक कंपनी है फर्म है इसको खिलाओ पिलाओ चलाओ संभालो तंदुरुस्त रखो हशार बनाओ कुशल बनाओ कंपनी का विकास करो लेकिन मैनेजर बन गए प्रकृति की दी हुई चीजें है इस प्रकृति ईश्वर के हैं। ऐसा अभ्यास हो जाए तो भी ठीक वेदांत कोई तंदुरुस्त रहने की मना नहीं करता भोजन करने की व्यापार करने की धनवान होने की कोई मना नहीं करता लेकिन ये बदलने वाले वस्तुओं से चिपक के अबदल आत्मा को अबदल अपने स्वरूप को भूलकर जन्म मरण के दुखों में जाने की बेवकूफी वेदांत सहन नहीं करता वो छोड़ाने की कोशिश करता हमारे मनुष्य जन्म का कितना बड़ा मूल्य है वो वेदांत समझाता है वेदांत की बातें समझकर ज्ञान की भक्ति की योग की बातें समझकर उनका अभ्यास किया जाए भक्ति योग ज्ञान वहीं ले जाएंगे जहां ईश्वर चाहते हैं ईश्वर हमारा कभी अहित नहीं कर सकते हैं जैसे मां बच्चे का अहित नहीं सोच सकती कर नहीं सकती ऐसे परमात्मा तो परम माई बाप है वो हमारा अहित नहीं करते ईश्वर तो चाहते हैं हमें जगाना उसीलिए हमको मनुष्य जन्म दिया कीट पतंग पशु आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं है भगवत प्राप्ति के देव गंधर्व अधिकारी नहीं उनको भी भगवत प्राप्ति करनी हो तो मनुष्य जन्म में तो अब मनुष्य ही तो अधिकारी है और चौरासी लाख सोनिया है उसमें वो अधिकार नहीं है मनुष्य जन्म में आत्मज्ञान पाने का प्रभु की प्राप्ति करने का अधिकार है तो भगवान ने तो अधिकारी बना दिया भगवान तो तुम्हें मुक्त करना, तो करना चाहते है भगवान तो अपने स्वरूप का दर्शन तुम्हें कराना चाहते तभी तो मनुष्य बनाया चौरासी तो लाख योनियों को दूसरों को अधिकार नहीं है देवताओं को भी अगर मोक्ष पाना है तो मनुष्य बनना पड़ेगा दैत्य असुरों को राक्षसों को भैंसा को या पेड़ को पौधे को थोड़े साक्षात्कार होगा या भगवान की भक्ति होगी मनुष्य है भगवत प्राप्ति का अधिकारी तो भगवान के तरफ से तो हमको अधिकार मिल गया भगवान के तरफ से हमको तो मुक्त होने का भगवत प्राप्ति करने का अधिकार मिला है जब इतर योनि अधिकारी नहीं है इतर योनि को अधिकार नहीं है कि और देवताओं को भी अगर मुक्ति चाहिए तो मनुष्य बनना पड़ेगा देवता लोग भी मृत्यु लोक में मनुष्य बनकर साधन भजन करने की वांछा करते हैं तब कहीं कोई ऐसे देवता आकर भगवत प्राप्ति कर लेते हैं तो हमको मनुष्य जन्म मिला फिर श्रद्धा है थोड़ी बहुत बुद्धि है फिर सत्संग मिला तो ये सब ईश्वर की कृपा है ना? ईश्वर ने इतना संयोग दिया तो फिर हम डील क्यों करें जब ईश्वर जो चाहते है हमारा तो भलाई चाहते हैं ना? ईश्वर हमारा कल्याण नहीं चाहते तो हमको पैसा बना देते गधा बना देते ईश्वर हमारा कल्याण चाहते ना उनकी नजर में हम जच गए हैं उनको फिर फिर क्यों हल्की बुद्धि करके नीचे गिरे हल्के विचार करके नीचे गिरे बड़े बड़े महलों में रहने से आदमी बड़ा नहीं होता बड़े भाषण करने से आदमी बड़ा नहीं होता अथवा आकाश में हेलीकॉप्टरों में हवाई जहाजों में उड़ने से आदमी बड़ा नहीं होता बड़े विचारों से आदमी बड़ा होता है छोटे विचारों से आदमी छोटा होता है। ब्रह्म के विचार करो मैं कौन हूं ये शरीर आखिर कब तक रहेगा ये संबंध कब तक रहेंगे मैं? मैं नित्य हूँ ये अनित्य है मैं एक रस हूँ ये अवस्थाएं बदलने वाली हैं मन भी बदलता है बुद्धि के निर्णय भी बदलते हैं मैं अबदल हूँ वो कौन हूँ सत्संग में सुना है कि अबदल तो आत्मा है तो मैं वही हूँ ये बड़े विचार है तो फिर अबदल में टिकने का अभ्यास करो महान बन जाएगा ऐसे महान ज्ञानवान अलग अलग प्रारब्ध है अलग अलग अपनी मौज है कई ऐसे ज्ञानवान हैं जो कंदराओं में बैठे समाधि कर लिया स्वरूप को जान के उसमें भी स्थान थी कई ऐसे हैं कि लीला करते हैं उपदेश करते हैं कई ऐसे हैं विनोद के जीवन बिताते हैं कई पागलों का वेश धार के बैठे हैं कई ऐसे ज्ञानवान हैं जो नित्य नियम जप तप कर्म करते हैं वैसे व्यवस्थित ताकि दूसरे लोग भी उधर की तरफ म जाए कईयों का ऐसा स्वभाविक होता है तो कई ज्ञानवान अपने अपने ढंग से बोध होने के बाद श्रेष्ठ जीवन यापन करते लेकिन स्वरूप में जग गए एक बार परमात्मा का दर्शन हो गया ज्ञान हो गया फिर सारी प्रकृति सारी परिस्थितियां उनके लिए खिलवाड़ मात्र हो जाती विनोद मात्र हो जाती आश्चर्य त्रिभुवन जयी श्रुति कहते वो आश्चर्यकारक है बाले बाल वतम युवे युवा बच्चों में बच्चों जैसा जवानों में जवान गरीबों के साथ गरीब जैसा अमीरों के साथ अमीर जैसा लेकिन अंदर से समझता कि सब खेल है आश्चर्य त्रिभुवन जयी श्रुति कहते वो आश्चर्यकारक है बाले बाल वतम युवे युवा बच्चों में बच्चों जैसा जुवानों में जुवान गरीबों के साथ गरीब जैसा अमीरों के साथ अमीर जैसा लेकिन अंदर से समझता कि सब खेल है अभ्यास करते तो आत्मज्ञान होना कोई कठिन नहीं है अभ्यास के बल से तो मैं ब्राह्मण हूं मैं वैश्य हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं जीव हूं मैं फलाने का बेटा हूं मैं फलाना भाई हूँ ये सुन सुन के तो माना है मारू नाम मंगूबा मारू नाम अमथा लाल मारू नाम मफत लाल और मफत लाल क्या बचपन में पढ़ा नाम मफत लाल सुन सुन के पक्का हो गया सौ आदमी सो रहे हैं मफत लाल ये भी तो अभ्यास से ही पड़ा जो भी नाम पड़ा है जो भी जिसका ऐसे ही अपने आत्मा में जगने का अभ्यास करते है ओम ओम ओम ओम पेश, काल और दूरी खत्म हो जाती और दुराचार अश्रद्धा या फांका ऐसा दुर्गुण है कि उसमें सब योग्यता नाश हो जाती अहंकार जो है आका ऐसा दुष्ट है कि उसमें सब सद्गुण नाश हो जाते और श्रद्धा ऐसा सद्गुण है कि उसमें सब दुर्गुण बह जाते श्रद्धा भी तीन प्रकार की होती है सात्विकी राजसी और तामसी सात्विकी श्रद्धा एक बार हो गई नहीं दिखेगी उसमें ज्ञान बढ़ जाएगा वचन सुनते ही गुरु के जिसमें श्रद्धा है श्रद्धा के वचन सुन श्रद्धे के श्रद्धेय के समझो मेरी मेरे गुरुदेव में श्रद्धा है सात्विक श्रद्धा है तो उनका वचन सुनूंगा बस मैं अपने जीवन को ऐसा ढाल दूंगा ये सात्विक श्रद्धा ज्ञान पैदा कर देती सात्विक श्रद्धा जिसमें करेंगे उसके सब गुण अपने में आ जाएंगे भगवान विष्णु में श्रद्धा है तो भगवान विष्णु का जो सामर्थ्य है जो अंतर्यामीपना है वो अपने में आ जाएगा भगवान विष्णु को अपने स्वरूप का बोध है अपने को भी होने लगेगा ऐसा गुरु मिल जाए सात्विक श्रद्धा जो है एक बार हो गई तो हो गई ज्ञान करा के छोड़ेगी सात्विक श्रद्धा चाहे हजार मुसीबत आ जाए हजार प्रतिकूलता आ जाए श्रद्धेय व्यक्ति का भाई आचरण नहीं देखते, श्रद्धेय व्यक्ति के आदेश को सात्विक श्रद्धा ऐसी है कि जिसमें हम श्रद्धा करते हैं उसके दोष नहीं दिखेंगे उनका ज्ञान हमको अजम होगा उनके प्रति फरियाद नहीं होगी मेरी सात्विक श्रद्धा है जिसमें तो उसके प्रति मेरे दिल में फरियाद नहीं होगी जैसे सुदामा सात्विक श्रद्धा थी तो कृष्ण ने दुशाला छीन लिया नंगे पैर रवाना कर दिया खाने को कुछ था नहीं मांगने को आया एक कोड़ी भी नहीं दिया श्री कृष्ण ने जो दुशाला दिया था वो भी वापस ले ले, तभी भी सुदामा कहता के, के भगवान कितने दयालु साथ में पड़े थे मेरे मित्र हैं मेरे मित्र कितने दयालु हैं प्रभु मैंने मांगा धन संपत्ति रोजी रोटी लेकिन कहीं रोजी रोटी के मोह में फंस न जाऊ इसलिए मेरे को कुछ नहीं दिया कितनी दया किया बड़े अच्छे ऐसी सात्विक श्रद्धा है जब घर पहुंचते हैं तो सुशीला सज धज कर महारानी जैसी होकर आ रही है दासियों के साथ पूछते हैं कि तो कैसे बदल गई एकदम झोपड़ी की जगह पर महल शिला ने कहा तुमने वहां प्रार्थना करा और भगवान ने यहां रिद्धि सिद्धियों की सब लीला करके अमीरी में बदल दिया बोले प्रभु कितने दयालु हैं मेरा भक्त रोजी रोटी की चिंता में कहीं भजन ना भूल जाए इसलिए ऐसा कर दिया सब छीन लिया तभी भी सात्विक श्रद्धा ऐसी है ज्ञान से अपना ज्ञान का उपयोग करके सही अर्थ लगा देंगे राजसी श्रद्धा जब तक आपके अनुकूल चला थोड़ा बहुत ठीक ठीक चला घरतर और थोड़ा पुचका रही है वो तो राजसी श्रद्धा टिकेगी जहाँ थोड़ा सा 19-20 हुआ के मारो शु दोष तो हा मा तु तय मातु से श्रद्धा जो है वो तो थोड़ा सा उन्नीस बीस हुआ विपरीत तो हो जाएगा दुश्मन बन जाएगा श्रद्धे का कई लोग ऐसे होते हैं तामसी प्रकृति के भगवान शिव की पूजा करेंगे फिर देखेंगे कोई इच्छा पूरी नहीं हो शिवजी का फोटो वोटो फेंक देंगे कई लोग देवी देवताओं के फोटो रखते हैं पूजते हैं फिर अपनी इच्छा के अनुसार उनका नहीं हुआ तो वो देव को छोड़कर दूसरे देव को दूसरे देव को छोड़कर तीसरे देव को अगर सात्विक श्रद्धा है तो बार लग गया तो लग गया और उसको गुरु के वचन भी ऐसे लगेंगे जैसे शुद्ध वस्त्र को केसर का रंग चढ़ता है सात्विक श्रद्धा ऐसी चीज हम्मिक श्रद्धा है अगर सात्विक श्रद्धा है तो स्वाभाविक होगा स्वाभाविक नहीं होता है तो फिर ऐसा करने से सात्विक श्रद्धा हो जाएगा। ज्ञान का साधन है कि पुण्य क्रिया करें, दूसरों को सुख पहुंचाएं। जैसे अपने शरीर को दुख दुख के समय दुख होता है तो वैसे ही दूसरों को दुख न दे जप व्रत नियम शास्त्र पठन सत्पुरुषों का सानिध्य उनके वचनों में विश्वास ऐसा सब करने से सात्विक श्रद्धा होने लगता है ये ब्रह्म विद्या का साधन है आत्मज्ञान पाने का जो आत्मज्ञान पा लिया उसके आगे तैतीस करोड़ देवताओं का पद कुछ नहीं जिसने आत्मज्ञान पा लिया उसके आगे इंद्र का राज्य कुछ नहीं जिसने आत्मज्ञान पा लिया उसके आगे योग समाधि से हजार वर्ष का बन के कोई बैठे हैं वो भी कुछ नहीं आत्मज्ञान एक ऐसी चीज है हजारों वर्ष की समाधि करके बड़े योगी बैठे हैं लेकिन आत्मज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं एक दिन वो फिर नीचे आ जाएंगे आत्मज्ञान हो गया बेड़ा पा तो आत्मज्ञान का साधन है संतों की संगति सतशास्त्रों का विचार कभी कभी लोग धैर्य छोड़ बैठते हैं ईश्वर के रास्ते जो आदमी चलता है ना धैर्य ना छोड़े तो पहुंच जाए धैर्य छोड़ देते हैं इनको धैर्य नहीं ना तो के किसको साक्षात्कार हुआ इसका तो नहीं हुआ इसको भी नहीं हुआ इसको भी नहीं हुआ लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराए जन्म जन्म तक जतन करते थे ऐसे लोग आत्मज्ञान पाके के धन्य धन्य हो जाते थे अपने के दो दिन में चार दिन में दो साल में एक साल में इतना प्रयत्न नहीं थी बुरा तो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ अभी तक कुछ नहीं हुआ तो कई लोग ऐसे होते अच्छा खाओ पियो मौज करो गोटली डाल के मिट्टी रक, डाल के पानी पिला के छोड़ देना चाहिए कुछ समय जम जाए हम गोटली डालना क्या है कि ब्रह्म ज्ञान का सत्संग महापुरुषो से सुन के हृदय में रख देना चाहिए सत्संग सुन के ओ बंदर जैसा फिर गोटली रख के मिट्टी डाला और फिर निकाले तुरंत गोटली डाल के छोड़ देना चाहिए ऐसे संस्कार डाल के उसको रख देना चाहिए संस्कार संस्कार फिर खुले नहीं जो सुना है ज्ञान का संस्कार उसको जमाना चाहिए फिर उसको पानी पिलाना चाहिए नित्य सत्संग करते रहना ये पानी पिलाना है सत्संग सेवा परोपकार ये उसको पानी पिलाना है गोटली में से छोड़ होता है लेकिन जानवर खा जाए तो आम नहीं मिलेगा उसकी रक्षा करना रक्षा करना क्या है कि गधा खा न जावे बकरी उसको चर न जावे भैंस उसको लपका न मार दे ऊंट उसको पैर से कुचल न दे इसके लिए वार करनी पड़ती जानवर आवे नहीं खेती में वार करते न? नहीं करो तो सफाया ऐसे ये ब्रह्मज्ञान की खेती में वार करने के लिए अहंकार तो नहीं घुसता गधा दुष्चरित्र विकार तो नहीं घुसते, घुसतेरण तो नहीं घुसता नहीं तो ये पौधा खा जाएंगे उसकी रक्षा करनी पड़ती जैसे पौधे की रक्षा के लिए वार है और जानवरों से बचाव है ऐसे इसमें खबरदारी के विवेक की वार बनानी पड़ती है कि लोभ मोह विकार बावाई ये कहीं हमारा पौधा उखेड़ तो नहीं देगी मान पुड़ी है जहर की खाए सो मर जाए कोई मान में गिरते हैं कोई काम में गिरते हैं कोई लोभ में गिरते हैं कोई मोह में गिरते हैं तो ये सब जानवर हैं जानवर जैसे पौधा खा लेता है ऐसे ही ये विकार हमारी साधना रूपी पौधा चट कर देते तो धैर्य होना चाहिए धैर्य के साथ खबरदार तो जिसकी सात्विक श्रद्धा होती है उसके अंदर ये गुण अपने आप हाँ आ जाते हैं सात्विक श्रद्धा वाले को तो एक नाथ लगा रहा तो लगा रहा दिन रात एक कर दिया बारह साल जनार्दन स्वामी गृहस्थी है कि साधु है वो नहीं देखा राजा के पास नौकरी करते हैं कि सन्यासी वो नहीं देखा बस मेरे गुरु हैं बात पूरी हो गई एक नाथ को ऐसा साक्षात्कार हो गया पूरणपुरा को ऐसा हो गया डटे रहते हैं बार बार गोटली निकाले नहीं बेसी रहे एक लड़का है वो मेहनत करता है कमाता है परिश्रम करता है धनवान बनता है दूसरा ऐसा है कि सीधा पिता के गोद चला जाता है पिता के गोद चल गया करोड़पति पिता है किसी करोड़पति के गोद चला गया बन गया करोड़पति ऐसे ही सत्संग क्या है कि भगवान के गोद में आदमी चला जाता है परमात्मा सत्संग से सहज सुलभ है परमात्मा प्राप्ति सत्संग नहीं मिले सत्संग मिले तो उसको फिर उन संस्कारों को जमने देना चाहिए सत्संग जिनको नहीं मिलता उनके लिए जप व्रत तपस्या है जिनको सत्संग मिलता है उनके लिए तो स्वाध्याय है उन्हीं विचारों में अपने को तलीन कर देना है सखी संप्रदाय में भी ऐसा मानते हैं रामकृष्ण ने साधना किया था सखी संप्रदाय की अपने को स्त्री मानना पड़ता है अब एक परमात्मा कोई पुरुष कलकत्ता में चलता था सखी संप्रदाय अभी भी एक कई सन्यासी हैं एक वृद्ध सन्यासी था वो छह महीना सखी भाव में रहते थे चूड़िया साड़ी फर्स्ट क्लास घूंगट मुंगड़ निकाले गोपी बन जाते और छह महीना हरिद्वार में आके ऋषिकेश में रहते थे मैं उनको मिला था तो कैसे भी भाव है भाव बना लो हम देह नहीं लेकिन देह का भाव बन गया है तो देह ही हम दिखते हैं अपना भाव बढ़िया बना लो हम परमात्मा के हैं परमात्मा हमारे हैं परमात्मा नित्य हैं तो हम हम भी नित्य हैं परमात्मा सुखरूप है तो हम भी सुखरूप हैं परमात्मा आनंद स्वरूप है तो हमें आनंद स्वरूप है दो बातें ज्ञान के मार्ग में दो बातों से बचे तो ज्ञान हो जाता है जल्दी एक तो ज्ञान का अभिमान ना आवे और दूसरा निराश ना हो निराश हो जाएगा तो भी चुक जाएगा अभिमान आ जाएगा तो भी चुक जाएगा ज्ञान का अभिमान ना आवे दूसरा निराश न हुए ज्ञान मार्ग में पहुंच जाए चल जाएगा निराश न हुए माना लगा रहे संन्यास लें एकाग्र नासाग्रह दृष्टि रखें ये सब शुभ विचार हैं, अच्छी बात नाशाग्रह दृष्टि रखना ठीक है आंखों से इधर उधर और लोग दिखते हैं संकल्प विकल्प होते हैं शक्ति बिखरती है नासाग्रह दृष्टि रखने से दृष्टि की सुरक्षा होती है मन की चंचलता कम हो जाती है ब्रह्मचर्य का पुस्तक पढ़ने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है स्त्रियां जो है पुरुषों के संपर्क में ज्यादा ना आवे तो उनके ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी और पुरुष जो है स्त्रियों के दर्शन प्रशन में कम आवे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती बिना ब्रह्मचर्य की रक्षा के ज्ञान हो भी नहीं सकता ब्रह्मचर्य रखने से मनोबल बढ़ता है मन में स्थिरता आती और जो जिसका ब्रह्मचर्य नहीं जीवन में कोई शक्ति नहीं जवानी में तो पता नहीं चलेगा लेकिन 30 छत्तीस साल की उम्र में फिर रक्त जागोड़ा उन्होंने रोना था जीवन की शक्ति नाश हो गई तो फिर कोई सामने भी नहीं देखेगा ब्रह्मचर्य या सन्यास लू सन्यास का मतलब है कर्म के फल की इच्छा छोड़ना गीता के छठे अध्याय के पहला श्लोक में है अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करो तह संन्यासी च योगी च न निराग निरचाक्रिय सन्यास ले लिया अक्रिय हो गए अग्नि को नहीं छूते स्त्री को नहीं देखना है सन्यास लेने के बाद पैसे को नहीं छूना है लेकिन मन के संकल्प नहीं छोड़ा तो और सब छोड़ा तो भी क्या छोड़ा आशाओं को छोड़ना सन्यास है आशा जगत की तृष्णा आशा छोड़ दिया तो वो सन्यास हो जाएगा सन्यास तो हो गया आशा छोड़ने से सन्यास हो जाता है नाशाग्रह दृष्टि रखने से एकाग्रता में मदद होती है ब्रह्मचर्य का पुस्तक पढ़ने से विचार करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है ईश्वर प्राप्ति के लिए सरल उपाय बहुत सहज है संसार में सुख आता है, चला जाता है। सुख आके चला जाता है तो क्या छोड़ के जाता है दुख सुख जब चला जाता है तो आपको क्या होता है सुख होता है सुख चला जाता है तो क्या रहता है दुख सुख आता है तब सुख होता है जाता है तो दुख दे जाता है और दुख जब आता है तो दुख लगता है लेकिन दुख चला जाता है तो सुख लगता है तो एक बार वो दुख दे जाता है और एक बार वो दुख देता है एक बार वो सुख देता है एक बार वो सुख देता है दुख जाता है तो सुख छोड़ जाता है ना दुख गया क्या सुख थे तो दुख जब जाता है तो सुख दे जाता है और सुख जब जाता है तो दुख दे जाता है बात समझ में आती है हम दुख जो है सुख छोड़ देता है और सुख जो है दुख छोड़ के जाता है लेकिन ये दोनों आने जाने वाले हुए हम लोग चिपके सुख के साथ सुखी हो गए दुख के साथ दुखी हो गए उसीलिए हम साक्षात्कार से दूर हो गए सुख आया उसको भी देखो दुख आया उसको भी देखो अलग हो गए हो गया ज्ञान जमा दो उसको कल भी बताया था हमने अभी और बताऊंगा शरीर अच्छा है चमड़ी ठीक है आप खुजला तो अच्छा नहीं लगेगा जहां दादर है न जहा चमड़ा खराब है चमड़े की बीमारी है उधर खुजलाओ तो क्या होता है सुख मिलता है और बाद में ज्यादा दुख होता है तो सुख कहां मिलता है खुजलाने से सुख कहां मिलता है जहां खराबी है और वहीं दुख होता है ऐसे ही जिस अंतकरण में खराबी है उसको संसार की चीजों में सुख मिलता है और खुजलाट है संसार की चीजें और उतना ही दुख मिलता है इसीलिए सब दुख में मरे जा रहे हैं करते सब सुख के लिए है ना तो अंत जिसका मलिन है उसको संसार में सुख मिलता है जितना सुख मिलता है उससे दुगना दुख हो जाता है खुजलाते समय जितना सुख मिला उससे ज्यादा दुख हुआ ऐसे ही संसार के जो भी सुख हैं वो दुख छोड़ के जाते हैं ईश्वर के तरफ चलो तो पहले जरा सहन करना पड़ता है प्रतिक्षा मान अपमान ये वो गुरु की गढ़ाई है वो सब पहले तो दुख होता है अब दुख दुख चला जाता है तो क्या छोड़ के जाता है सुख संसार में पहले सुख होता है और छोड़ के दुख जाता है और साधन रास्ते पे पहले जरा कष्ट होता है लेकिन भविष्य में क्या है बाद में क्या छोड़ जाता है हम लोग ईश्वर के रास्ते चले थे गुरुओं के चरणों में पहुंचे थे जंगलों में रहे थे तो पहले जरा दुख को स्वीकार कर लिया तो अब वो दुख क्या छोड़ के गया सुख छोड़ा कि नहीं आ, करते कोका कोला पियो लिमका पियो जरा सुख लो पान का मसाला डालो तम्बाकू मुंह में उस समय सुख लेते अभी क्या होता वो सुख क्या छोड़ के जाता दुख आगमो अपाई अनित्याश्चता स्व भारत ये आगम अपाय है अनित्य है ये संसार के प्रसंग उनको देखते जाओ उनको सह लो बह रहे बीत रहे जो बीत रहे हैं उसको देखने वाला नहीं बीतता वो साक्षी आत्मा मैं हूं ऐसा बार बार चिंतन करने से ऐसे संस्कारों को जमाने से ज्ञान हो जाता है ये संस्कार फिर फूट निकलते हैं अभी तो सुने जमेंगे तो अंदर से फिर फूट निकलेंगे फिर वृक्ष होगा तो आत्मज्ञान का फल लगे इसमें मेरे को ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसे बार बार शंका नहीं करना था और हमको नहीं होगा ऐसे विचार नहीं करना था तो साधक को सत्संग के द्वारा ऐसे ही मिल जाता है माल गाय इतना परिश्रम करके घास खाती है पानी पीती है खुराक खाती है दूध बनाती है। बछड़े को ऐसे ही पिला देती ऐसे ही संतों ने कितना और संतों का मुलाकात किया संपर्क किया क्या शास्त्र विचारे गुरुओं की आज्ञा में रहे गुरुओं की सेवा किया क्या क्या करके उन्होंने ब्रह्म विद्या रूपी अमृत अपने हृदय में प्रकट कर दिया अब संतों ने तो परिश्रम करके वो बनाया लेकिन सत्संग में ऐसे ही मिल जाता है सत्संग में समझो ईश्वर की गोद में चला जाना है सत्संग तो सुनते हैं फिर कुछ रुकावटें आती हैं। क्यों आती है कि सात्विक श्रद्धा नहीं है तो रुकावटें जोर पकड़े राजस्थान श्रद्धा है तो रुकावटें जोर पकड़ेगी सात्विक श्रद्धा है तो रुकावटों की ताकत नहीं ज्यादा टिके सात्विक श्रद्धा रुकावट को उखाड़ के फेंक देगी रामकृष्ण को किसी ने कहा कि तुम्हारा गुरु तो ऐसे हैं वैसे है आप तो इतने महान हैं तुम्हारा तो समाधि लग जाता है और तुम्हारे गुरु तो ऐसे है रामकृष्ण ने कहा मारो गुरु कलाल खाने जाए तो पर मारो गुरु नंद राय मेरे गुरु जी ऐसे हैं वैसे हैं तुम मत बकवास करो कैसे भी मेरे लिए तो नंद आए हैं यही सात्विक श्रद्धा है सात्विक श्रद्धा से ज्ञान जम भी जाता जल्दी राजसी या तामसी श्रद्धाए वो सुख लेना चाहेगी उसमें मांग होती भगवान में श्रद्धा कर कुछ देवे देवी देवता में भगवान में गुरु में कुछ देवे नहीं दिया तो फिर उठा के फेंक देंगे उनके फोटो सात्विक श्रद्धा लेने के लिए नहीं अभी जो कुछ है वो भी नहीं निशार है जो कुछ है वो तुच्छ है वो भी दिया और अपना मैं भी दिया शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछू न ले सात्विक श्रद्धा में ऐसा होता है उसमें समर्पण हो जाता है सब कुछ दे देते लेकिन गुरु गुरु नश्वर चीज क्या लेगा ले भी लिया तो थोड़ा कल्याण के लिए ले ले नहीं तो नहीं सात्विक होम, होम होम दूसरे को सही रास्ता का उपदेश देना भी ये ज्ञान यज्ञ है भूखा है तो उसको रोटी दिया यज्ञ है प्यासा उसको पानी दिया यह भी सब यज्ञ के अलग अलग किस्म है जब ताप, दान यज्ञ आदि करता है लेकिन उसमें अपने को करता पना नहीं लाने देता मेरा कुछ नहीं जो कुछ है ईश्वर का है ये शरीर भी मेरा नहीं शरीर भी तो सूर्य के किरणों से हवाओं से जी रहा है ये सब चीजें तो परमात्मा की है तो शरीर परमात्मा का हुआ उससे किसी का सेवा कर दिया किसी का कल्याण कर दिया इसमें मैंने किया ये कैसे तुम लाए थे क्या शरीर तुमने शरीर बनाया अभी जो तुम जी रहे हो तो तुम्हारे बल से जी रहे हो सत्ता ईश्वर की न हो हवा ईश्वर की मत लो और जी के दिखाओ ईश्वर की पृथ्वी पे मत ठहरो जी के दिखाओ तो बाबा जी आकाश में ठहरेंगे तो वो भी तो ईश्वर का है झाड़ पे रहेंगे तो किसका है तुम्हारा बनाया है तो जब सब ईश्वर की चीजों से तुम तो हमारा हम लोगों का शरीर है तो हम दान यज्ञ करें सेवा स्मरण सत्कर्म करें तो उसमें अपने को कर्ता न माने ईश्वर की चीजें ईश्वर की सेवा में लगी आनंद हुआ ईश्वर देखेगा कि ईमानदार है ईमानदार के आगे भी ईश्वर अपना रूप प्रकट कर देते हरी ओ